उधर अब तक मीनाक्षी नेगी और उनके बेटे रोहन को जेल से रिहा कर दिया गया था वो लोग भी विजय सेंगर और उसकी पत्नी के साथ विक्रांत से मिलने डीएन नगर ब्रांच पहुंचे हुए थे ये सब लोग विक्रांत को थैंक यू बोलने के लिए आए हुए थे अपने बेटे को बेकसूर साबित हुआ देखकर और जेल से बाहर आने की वजह से मीनाक्षी बेहद खुश थी उसके पास विक्रांत का धन्यवाद कहने तक का शब्द नहीं था मीनाक्षी तो विक्रांत से मिलते ही आंसुओं से रो पड़ी वो अपने साथ विक्रांत को देने के लिए तोहफा भी लेकर आई हुई थी इसके साथ ही उसने विक्रांत को अपना वो पीले फूलों वाला स्कार्फ भी देने लगी जो कि उसे किसी बड़े फिल्म डायरेक्टर ने दिया था वो स्कार्फ इटली से मंगाया गया था और बहुत था। विक्रांत उसे लेने से मना करता रहा लेकिन मीनाक्षी जबरन विक्रांत के हाथों में वो स्कार्फ रखकर चली गई आखिर में मजबूर होकर विक्रांत को यह तोहफा भी लेना पड़ा ये स्कार्फ जब खरीदा गया था तब ही बहुत कीमती था ऐसे में अब तो इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ चुकी होगी लेकिन विक्रांत इस तोहफे को पैसे के लिए कभी नहीं बेचेगा जाहिर है ये सभी घटनाएं चंद्रमा और तूफान कोडवर्ड को प्रदर्शित कर रही थीं, क्योंकि चंद्रमा का अर्थ पैसे से था और तूफान का मतलब स्टेटस से था इसके बाद रात के समय विक्रांत से मिलने एसएसपी रोनीश चौहान भी उनके घर पहुंच गए थे फिर ये दोनों साथ में उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए जहां पर पहली बार इनकी मुलाकात हुई थी जो के की विक्रांत की दोस्ती बढ़ने से जुड़ा हुआ था और यह घटना आग कोडवर्ड से जुड़ी हुई थी कुल मिलाकर पिछले दिन विक्रांत के साथ लगभग सभी कोडवर्ड वाली घटनाएं घटित हुई थी और इन सभी कोडवर्ड के एक साथ आने की वजह से ही उसे पृथ्वी कोडवर्ड दिया गया था यानी कि अब विक्रांत को आगे पृथ्वी कोडवर्ड से डरने की जरूरत नहीं थी तो क्यूकी कि ये किसी खतरे का संकेत नहीं देता था बल्कि यह हर कोडवर्ड को जोड़कर बनाया गया कोडवर्ड था विक्रांत गाड़ी ड्राइव करता हुआ अपने टेस्ट सेंटर की तरफ बढ़ता जा रहा था उसने देखा कि अब उसके पृथ्वी और चंद्रमा कोडवर्ड का टाइम खत्म हो चुका था ऐसे में उसने तुरंत ही अदृश्य शक्ति के सिस्टम से नए कोडवर्ड को जानने के लिए इसे ओपन किया विक्रांत अभी स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए टेस्ट देने जा रहा था ऐसे में वो ये जानना चाहता था कि उसका टेस्ट कैसा होने वाला है वो अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम की मदद से पता करना चाहता था कि आखिर आगे आने वाले टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है अगर उसे तूफान शब्द कोडबर्ड में मिल जाता है तो इसका मतलब कि टेस्ट में जरूर उसे सफलता मिलने वाली है और उसका स्टेटस बढ़ने वाला है लेकिन विक्रांत ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से नए कोडबर्ड में पहाड़ और आग शब्द दिया गया पहाड़ का अर्थ काम से था और आग का दोस्ती से था हालांकि विक्रांत के मन का कोडवर्ड तो नहीं मिला था लेकिन फिर भी वो ज्यादा निराश नहीं हुआ क्योंकि कम से कम उसे आज कुछ काम होने का तो संकेत मिल ही चुका था कोडवर्ड को जानने के बाद लगाना शुरू किया उसे पता लगा की उसका डुप्लीकेट टास्क भी ठीक उसी रास्ते पर आगे जाकर होने वाला था जिधर वो जा रहा था अब तक विक्रांत अपने घर से काफी दूर आ चुका था ऐसे में हाईवे के बीच में ही डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन सेट होने की वजह से विक्रांत को लगा कि शायद अदृश्य शक्ति उसके डुप्लीकेट टास्क को उसके करंट लोकेशन के हिसाब से ही अरेंज करती है, यानी जहां पर विक्रांत रहेगा उसी जगह के आसपास ही डुप्लीकेट टास्क को सेट किया जाता है यानी कि जरूरी नहीं है कि डुप्लीकेट टास्क सिर्फ मुंबई में उसके घर के पास या ऑफिस के आस ही होगा बल्कि डुप्लीकेट टास्क किसी भी शहर में और कहीं पर भी हो सकता है जहाँ पर विक्रांत हो विक्रांत टेस्ट सेंटर पर जाने के लिए सुबह ही घर से निकल चुका था लेकिन पहुँचते पहुंचते कुछ दूर पहले ही समय पर पहुंच चुका था शायद उसका डुप्लीकेट टास्क बहुत आसानी से पूरा होने वाला था जब विक्रांत इस डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन पर पहुंचा तो उसने देखा की अभी टास्क के होने में थोड़ा वक्त बचा हुआ है ऐसे में उसने अपनी गाड़ी को रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ा किया और फिर तुरंत ही वहाँ टॉयलेट में चला गया तकरीबन पांच या सात मिनट बाद जब वो टॉयलेट से बाहर आया तो उसने पार्किंग में देखा कि दो गाड़िया आपस में बिल्कुल सटी हुई खड़ी थी उसमें एक नीली कलर की कोई सेवन सीटर थी और दूसरी गाड़ी ब्लैक कलर की मर्सडीज बेंज खड़ी थी दोनों गाड़िया इस तरह खड़ी थी की उनके बीच एक आदमी के भी निकलने का गैप नहीं था विक्रांत ने उन दोनों गाड़ियों पर एक नजर डालकर देखा और फिर वो वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा लेकिन तभी उसने देखा कि लेडीज टॉयलेट की तरफ से एक अधेड़ उम्र की औरत अपनी आंखों पर काला चश्मा पहने हुए गाड़ी की तरफ बढ़ी चली आ रही थी गाड़ी के पास पहुंचकर उसने चाबी निकालकर अपनी मर्सिडीज़ का लॉक ओपन किया फिर वो डोर खोलकर अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई अभी वो गाड़ी स्टार्ट कर नहीं वाली थी की अचानक से वहां पर पांच छह लोगों का एक ग्रुप पहुंच गया ये ग्रुप देखने में टूरिस्ट का ग्रुप लग रहा था जो की घूमने के लिए निकला हुआ था ग्रुप में कई लोग थे कुछ यंग लड़के लड़किया थी तो कुछ बूढ़े भी थे ये पूरा ग्रुप नीले रंग की सेवन सीटर वेहीकल में आया हुआ था जैसे ही ये ग्रुप गाड़ी के पास पहुंचा, तभी उसमें चिल्लाना शुरू कर दिया दिखाई नहीं देता तुमको मेरी गाड़ी पे स्क्रेच मार दिया बाहर निकलो तुरंत बाहर आओ वो आदमी मर्सडीज के ठीक सामने खड़े होकर गुस्से ऐसी चिल्ला रहा था उसे यू चिल्लाते देख वो अधेड़ औरत भी तुरंत घबराकर गाड़ी से बाहर निकल आई क्या स्क्रेच मैंने कुछ नहीं किया मेरी गाड़ी से तो कोई स्क्रैच नहीं हुआ है अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या इधर आइए खुद देखिए तुम्हारी गाड़ी से मेरी गाड़ी में टक्कर लगी है और ये देखिये आगे आकर अपनी गाड़ी का बम्फर देखा तो पता लगा सच में उसकी गाड़ी के बम्फर में टक्कर लगने का निशान बना हुआ था और उस पर भी नीले रंग का स्क्रेच बना हुआ था ये ये कैसे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सच में मेरी गाड़ी से टक्कर नहीं लगी है मैंने तो बिल्कुल सीधा लाकर गाड़ी को पार्किंग में लगाया था अधेड़ औरत ने आश्चर्य में पड़ते हुए कहा ये सब फालतू बातें यहाँ नहीं चलेंगी चुपचाप पैसे निकालो अब उस आदमी ने थोड़ा और क्रोधित होते हुए कहा हाँ भला बताओ गाड़ी में स्क्रैच लगा है साफ साफ दिख रहा है फिर भी झूठ बोले जा रही अब उस आदमी के साथ खड़ी औरत ने भी अधेड़ औरत के ऊपर चिल्लाते हुए कहा बहुत जल्द दोनों ही पार्टियों में लड़ाई झगड़े की नौबत आ चुकी थी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लग गए थे अधेड़ औरत किसी भी हालत में यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी गाड़ी से स्क्रैच लगा है जबकि दूसरी पार्टी लगातार ही नहीं था विक्रांत कुछ देर तक झगड़े को देखता रहा थोड़ी ही देर में विक्रांत को पूरा माजरा समझ में आ चुका था इसके साथ ही वो ये भी समझ चुका था कि आज उसका डुप्लीकेट टास्क भी यही है कि उसे इस झगड़े का हल निकालना है जाहिर है वो मर्सडीज बेंच वाली अधेड़ औरत काफी डिसेंट लग रही थी हालांकि दूसरा ग्रुप भी काफी डिसेंट ही था लेकिन इस समय वो लोग इस औरत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे विक्रांत ने जब दूसरे ग्रुप के बात करने का अंदाज देखा तभी उसे पता लग गया था कि इस ग्रुप में सिर्फ वो आदमी ही अच्छा एक्टर था वो बिल्कुल सीरियस एक्टिंग कर रहा था और उसे देख तो यही लग रहा था की वाकई में वो सच बोल रहा है लेकिन उसके ग्रुप के बाकी लोग काफी वाहियात एक्टिंग कर रहे थे उनके एक्सप्रेशन देख विक्रांत को समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि ये ग्रुप इस अधेड़ महिला से पैसे ऐंठने के फिराक में है। हाईवे पर अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। कई बार तो लोग सही भी बोलते हैं, लेकिन कई बार लोग अकेले और कमजोर लोगों को देखकर उनका फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। विक्रांत अपने पिछले जन्म में ऐसे हरकतें बहुत किया करता था अक्सर वो हाईवे पर जाते हुए अकेले और सीधे साधे लोगो को पकड़ उनसे झूठे बहाने ऐसी पैसे ऐट लिया करता था लेकिन अब चूँकी विक्रांत एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर बन चुका है ऐसे में इस तरह की हरकत अब वो कभी नहीं कर सकता वैसे नॉर्मली तो विक्रांत किसी दूसरे के झगड़े में पड़ता भी नहीं था लेकिन अब एक पुलिस ऑफिसर के रूप में विक्रांत अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता था ऊपर से यह काम अब उसके डुप्लीकेट टास्क का भी हिस्सा बन चुका था ऐसे में वो भला कैसे अपना मुंह मोड़ कर जा सकता था